324 श्री पत्रावल चंद्र चक्रवर्ती को लिखित ओम नमो भगवती रामकृष्णा दार्जिलिंग 19 मार्च अठारह सौ सन्तावे शुभमस्तु आशीर्वाद पांच प्रीत मे में अधुना किंचित तरम अचल हिमनी मंडित शिखरा पुनरुज्जीवय मृतपयान भी जाननीति मने श्रमबाधा कथित दूरी भूते ये हृदयोद्वेगक मुक्षुत्व लिपिभंगाया व्यंजिता तन्मया अभूत पूर्व तदे शाश्वते ब्रह्मणि मन प्रसरति नान्यह ज्वलतु भावना अधिकम अधिकम नान्य पंथ विद्यनायलत साकम कितां क्षय तदनु सहस ब्रह्म प्रकाश सह समस्त आगामनी सा जीवन मुक्तिस्तविताय तवागदारढ़वाय याचे पुनस्तोकगुर महासमचार्य श्री एक हजार एक सौ आठ रामकृष्ण आविर्भव तव हृदयोदेशन वही कृतार्थ आविष्कृत महाशौर्य लोकाधर्त महामोहसागरा सम्यतिष्यसेराधीषिष्ठ मेव। करतलगता मुक्तिर्न का ये भवतः सम्मुखे वीरा बद्धपरिकता समुखे शव महामोहूप्रेयांस बहु विघ्नाश्चिते सधिमकतरकुत पश्यतम लोका मोहग्राहग्रस्ता शुत अहोरषा हृदय भेदक कारुण्यपूर्ण शोकनाद अग्रगात अग्रगा वीरा मोचयु पाशं बद्धा श्लथयु क्लेश दीना दोतयांधकूपम अभीरभरी घोषयती वेदातडिंडीम भूयाय हृदयग्रंथी सर्व जगन्नीवासीना तवय कांत शुभ भावुक विवेकानंद तस्य हिंदी अनुवाद ओम नमो भगवते रामकृष्णाय शुभ हो आशीर्वाद तथा प्रेमालिंगन पूर्ण यह पत्र तुम्हें सुख प्रदान करे इस समय मेरा पांच भौतिक देह पिंजर पहले की अपेक्षा कुछ ठीक है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वतराज हिमालय का बर्फ से आच्छादित शिखर समूह मृत प्राय मानवों को भी सजीव बना देता है मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि रास्ते की क्लांति भी कुछ घट चुकी है तुम्हारे हृदय में मुख्यत्व के प्रति जो उत्कंठा है जो तुम्हारे पत्र से व्यक्त होती है मैंने उसे पहले से ही अनुभव कर लिया है यह मुक्षुत्व ही क्रमशः नित्य स्वरूप ब्रह्म में एकाग्रता की सृष्टि करता है मुक्ति लाभ करने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जब तक तुम्हारे समूचे कर्म का पूर्ण रूप से क्षय न हो तब तक तुम्हारी यह भावना उत्तरोत्तर बढ़ती जाए अनंतर तुम्हारे हृदय में सहसा ब्रह्म का प्रकाश होगा तथा उसके साथ ही साथ सारी विषय वासनाएँ नष्ट हो जाएंगी तुम्हारे अनुराग की दृढ़ता से ही यह स्पष्ट है कि तुम शीघ्र ही अपने कल्याणप्रद उस जीवन मुक्त दशा को प्राप्त करोगे अब मैं उस जगतगुरु महासमन्वयाचार्य श्री एक एक सौ आठ रामकृष्ण देव से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे हृदय में वे आविर्भूत हों जिससे तुम कृतकृत्य तथा दृढ़ होकर महामोह सागर से लोगों के उद्धार के लिए प्रयत्न कर सको तुम चिर तेजस्वी बनो वीरों के लिए मुक्ति करतलगत है का पुरुषों के लिए नहीं हे वीरों कटिबद्ध हो तुम्हारे सामने महामोहरूप शत्रु समूह उपस्थित है श्रेय प्राप्ति में अनेक विघ्न हैं यह निश्चित है फिर भी अधिकाधिक प्रयत्न करते रहो महामोह के ग्राह से ग्रस्त लोगों की ओर दृष्टिपात करो हाय अनेक हृदय वेदक करुणापूर्ण आर्तनाथ को सुनो हे वीरों बद्धों को पास मुक्त करने के लिए दरिद्रों के कष्टों को कम करने के लिए तथा अज्ञजनों के अंतर का असीम अंधकार दूर करने के लिए आगे बढ़ो बढ़ते जाओ सुनो वेदांत दुंदुभि बजा कर, निडर बनने की कैसी उद्घोषणा कर रहा है वह द्वंदु विघोष समस्त वासियों की हृदय ग्रंथियों को विच्छिन्न करने में समर्थ हो तुम्हारा परम शुभाकांक्षी विवेकानंद